बार्नम की हड्डिया कैसे बार्नम ब्राउन ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध को खोजा। शुरू से ही ब्राउन एक असामान्य लड़का प्रसिद्धिंगश्मों का, का शिकार बार अपने परिवार से पर सैकड़ों जीवाश्म एकत्र किए थे लेकिन उसने कुछ और भी असामान्य खोजने का सपना देखा डायनासोर का कंकाल एक युवा व्यक्ति के रूप में बार्नम ने अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए काम किया उसने संग्रहालय के लिए डायनासोर कंकाल खोजा फिर 1902 में एक दिन बार्नम जब मोंटाना के बैंड बैड लैंड के डायनासोर कंकाल खोज रहा था बैड लैंड में डायनासोर कंकाल खोज रहा था जब उसने एक दुधिया भूरी हड्डी को एक पहाड़ी से बाहर निकले हुए देखा बार्नम ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था वो क्या हो सकता था इससे पहले कि वो जान पाता कि उसने क्या खोजा था बारनम को खुदाई करने और हड्डियों को एक साथ जोड़ने में महीनों लगे दुनिया का पहला दुनिया का पहला टायरा, टायरानोसोरस रेक्स बारम ने पृथ्वी पर किसी की भी तुलना में अधिक डायनासोर हड्डियों को इकट्ठा किया और टायरो टायरोनोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स दुनिया में सबसे प्रसिद्ध डायनासोर बना जो खुद बारनम जैसा ही महत्वपूर्ण और असामान्य था ट्रेसिफन चित्र बोरिस कुलिको बारह फरवरी अठारह को कैंस के कार्बन डेल में कुछ रोमांचक हुआ ब्राउन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया वो घटना सर्कस से भी अधिक रोमांचक थी और ब्राउन परिवार को सर्कस बेहद पसंद था वास्तव में ब्राउन परिवार सर्कस के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम बारनम रखा यह नाम उन्होंने अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध सर्कस मालिक पी बार्नम के नाम पर रखा उन्हें उम्मीद थी कि बार्नम जैसा असामान्य नाम उनके बेटे को कुछ महत्वपूर्ण और असामान्य काम करने के लिए प्रेरित करेगा बार्नन ने शुरू से ही असामान्य काम करने शुरू कर दिए। जैसे ही अब चलने लायक हुआ वो वो अपने पिता के हल के हल पीछे पीछे चलता, वो मिट्टी में से निकले निकलने वाले प्राचीन कोरल शीप और घूंगे आदि उठाता और उन्हें इकट्ठा करता था बार्नम ने अपने जीवाश्म संग्रह से कई बक्से भरे उसने अपनी दराज को भी अपने संग्रह से भरा उसने पूरे बेडरूम को भी अपने कलेक्शन से भरा उसके सामने का बरामदा भी भरा माँ को अपने बेटे के संग्रह का महत्व तो पता नहीं था उन्होंने बारनम से उस खजाने को कपड़े धोने के कमरे में रखने को कहा बारम ने अपने संग्रह के अध्ययन करने में वर्षों बिताए वो कल्पना करने की कोशिश करता था कि लाखों करोड़ों साल पहले दुनिया कैसी रही होगी जब उसके परिवार का ऊंचा सूखा खेत उथले समुद्र के तल पर रहा होगा फिर एक दिन उसने डायनासोर के जीवाश्मों के बारे में पढ़ा जिन्हें पश्चिम में खोजा गया था ब्रॉन्टोशोरस ट्राइसरोटॉप्स और स्टेगोशोरस बार्नम खुद कुछ डायनासोर की हड्डियां खोजने को तरस रहा था विशेष रूप से उन प्रजातियों की हड्डियां जो पहले किसी ने नहीं खोजी थी बार्नम को यह मौका तब मिला जब उसने विश्वविद्यालय में जीवाश्म विज्ञान का एक कोर्स पढ़ा वो इतना छात्र था चौरानबे और अठारह सौ पंचानवे की गर्मियों में साउथ टेकोटा और व्यविंग में जीवास्म शिकार फॉसिल हंटिंग के लिए भेजा हर सुबह बारनम सूरज निकलने से पहले बाहर निकलता था वो पहाड़ों पर क्रिक पेड़ के पार चट्टानों पर पानी के झरनों में और रेटल स्नेक सांपों के बिलों के आसपास तलाश करता था ज्यादातर लोगों को यह काम एक उबाऊ यातना लगता होगा पर बार्नम को उस काम में अपार आनंद आता था बार्नम बढ़िया महंगे कपड़े पहनने का शौकीन था कभी कभी वो फर कोट शूट और टाई काले जूते और एक टोपी पहनकर सर्वेक्षण करता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसने कैसे कपड़े पहने थे क्योंकि बारनम हमेशा प्राचीन हड्डियाँ खोजता था उसने किसी भी नई प्रजाति की खोज नहीं की उसने और टीम के बाकी सदस्यों ने मिलकर 1400 पाउंड हड़, में, में, में अमेरिकन म्यूजिकल हिस्ट्री में एक प्रशासक थे उन्होंने कैंस विश्वविद्यालय में बार्नम के प्रोफेसर से बार्नम की अद्भुत प्रतिभा के बारे में सुना था प्रोफेसर ओसबोर्न चाहते थे संग्रहालय में दुनिया का सबसे अच्छा डायनासोर संग्रह हो अभी तक उनके संग्रहालय में कोई भी डायनासोर नहीं था प्रोफेसर क्योंकि उन्हें, उन्हें हड्डियों से उतना ही प्यार था जितना बार्नम को था अठारह सौ संतानवे में माई डियर प्रोफेसर ने बार्नम को जीवाश्मों का शिकार करने के लिए ब्योमिंग वापस भेजा एक बार फिर बार्नम ने किसी भी नई प्रजाति की खोज नहीं की लेकिन उसने संग्रहालय ले के पहले दो महत्वपूर्ण फिर दिसंबर अठारह सौ अंठानवे में माई डर प्रोफेसर ने बर्नम को बार्नम को फौसिल करने के लिए दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया की यात्रा पर भेजा बार्नम को वहां साढ़े टन स्तन पाई मिले बावजूद इसके की उसके जहाज की दुर्घटना हुई और एक पहाड़ी शेर का शिकार बनते बाल-बाल बचा। एक साल से अधिक समय के बाद वो हड्डियों के अपने संग्रह को नाव पर लाद कर न्यूयॉर्क शहर लौट कर प्रोफेसर ने कहा पर बारवन की क्षमता और प्रतिभा सूंघने से कहीं अधिक अधिक थी उसने नक्शों और भू की पुस्तकों को पढ़ा उसने स्थानीय लोगों से बातचीत की उसने चट्टान की परतों के आकार उनके रंग और बनावट का अध्ययन किया जीवाश्मों के प्रति उस उसके जुनून ने उसे अधिक से अधिक हड्डियों को खोजने के लिए प्रेरित किया पर अभी भी वो कुछ नया खोजने का सपना देखता था 1902 की एक सुबह न्यूयॉर्क जियोजिकल पार्क के निदेशक और बार्लन के दोस्त विलियम हॉर्नडे ने बार्लम को एक दिलचस्प चट्टान भेंट की यह नमूना उन्हें हेलक्रिक मोन्टाना के पास पैडलैंड में शिकार के दौरान मिला था उसे देख बार्लम की नाक तुरंत फड़की वो पत्थर कोई साधारण चट्टान नहीं थी वो एक ट्राइसेरोटॉप्स का सिंह था फिर जून 1902 में बार्नम और एक छोटा खोजी दल बैड लैंड उन्होंने शुरू की यात्रा ट्रेन और बाद की यात्रा घोड़ों से की वहां पर बार्नम को बहुत सारे जीवाश्म मिले लेकिन वे सभी जाने पहचाने या क्षतिग्रस्त थे न्यूयॉर्क में जब वो वापस लौटा तो माईडियर प्रोफेसर उसे खुश नहीं हुए इस बीच पिट्स स्थित प्राकृतिक इतिहास के कार्नेगी संग्रहालय जो उनका प्रतिद्वंदी था ने एक रोमांचक खोज की उन्होंने डायनासोर की एक नई प्रजाति डिप्रोडोकस कार्नेगी की कई हड्डियां खोजी उन्होंने उसका नाम व्यापारी और संग्रहालय के संस्थापक एंड्रयू कार्नेगी के नाम पर रखा एक दिन बारमन ने कुछ बोर्डर देखे जो एक खड़ी चट्टान से नीचे गिरे थे वो अपने घोड़े से चट्टान के ऊपर चढ़ा वहां उसे पहाड़ी से दूधिया कॉफी रंग के की एक हड्डी चिपकी हुई मिली बारनम ने एक नरम ब्रश से टीली रेत को हटाया फिर उसने अपनी छोटी कुदाल से हड्डी के चारों ओर खुदाई की उसने जितना गहरा खुदा हड्डी उतनी ही गहरी धँसी हुई मिली बारम ने अंधेरा होने तक खुदाई की अगली सुबह वो अपने दल के साथ वापस लौटा उन्होंने तब तक खुदाई की जब तक कि वे स्टील जैसी कठोर नीली बलुआ पत्थर की एक परत से नहीं टकराए बार ने डायनामाइट से चट्टान की परतों को सावधानीपूर्वक हटाया फिर खदान छेनी हथौड़ों की ठोक ठोक रगड़ने और ब्रश की नरम फुसफुसाट से भर गई अंत में बारनम को एक विशालदार घुमाव विशाल घुमावदार हड्डी की रूपरेखा दिखाई दिखा देने लगी वो एक डायनासोर की श्रोणी यानी पेलविश थी फिर उसे जीव की रीढ़ हड्डी ंग की हड्डी हाथ की हड्डी और कुछ अन्य हड्डियां भी मिली उन हड्डियों जैसा बार्नाम ने पहले कभी कुछ और नहीं देखा बारम अपनी नाजुक हड्डियों को बड़ी हिफाजत से संग्रहालय में लाया उसने हड्डियों के खुले हिस्सों पर सैलेट पेंट किया फिर सैलक पर अखबार की पतली परत लपेटी फिर जीवाश्म के चारों ओर एक कठोर सुरक्षात्मक कास्ट बनाने के लिए प्लास्टर से लतपथ कार्ट पट्टियों की परतों को लपेटा ने चार चार घोड़ों घोड़ों की एक कुछ नमूने किए जो उसे प्राचीन मगर मच्छों के कंकाल लगे अगले कुछ सीजन बार अन्य जीवाश्म अभियानों में व्यस्त रहा लेकिन वो और उसका दल जून दो उन्नीस सौ पांच में और हड्डियों को खोजने लौटे। सर्दियों के महीनों के महीनों दौरान संग्रहालय की प्रयोगशाला में उन्होंने एक विशाल पहली की तरह हड्डी के सभी टुकड़ों को एक साथ फिट करने की कोशिश की माय डियर प्रोफेशन ने उस नई डायनासोर प्रजाति का नाम टायर रोनोसोरस रेक्स रखा जिसका मतलब था राजाओं का राजा या एक लड़ने वाली मशीन बार्नव ने इसे अपना पसंदीदा बच्चा बुलाया बार्नव और माई डियर प्रोफेशन ने टी रेक्स हड्डी के टुकड़ों का अध्ययन किया उन्होंने अपने संग्रहालय में कंकाल के इसे को प्रदर्शित भी किया लेकिन अभी भी टी रेक्स पहली के कई टुकड़े गायब थे जिसमें उसका पूरा सिर शामिल था बारनम अपने इस नए डायनासोर के बारे में और जानना चाहता था और वास्तव में कैसा दिखता था वो वास्तव में कैसा दिखता था वो क्या खाता था वो कैसे चलता था इसलिए 1908 में बारनम और उसके साथी बर्डलैंड के उन इलाकों में गए जहाँ वे पहले कभी नहीं गए थे बारनम ने हफ्तों हाँ तक निरीक्षण किया लेकिन धूप की तपन और मच्छरों के अलावा उसके हाथ कुछ और नहीं आया एक जुलाई को बारनम अपने घोड़े ब्राउनी पर सवार होकर बिग ड्राई क्रिक का निरीक्षण कर रहा था उसने एक लंबा गर्भ निरर्थक दिन बिताया था ने पहले इस क्षेत्र को कई बार जाना था उसे लगा कि अब वो कहीं और खोजेगा लेकिन वो कहा जीवाश्मों को सुन पाया उसने आखिरी बार वहाँ का ध्यान से निरीक्षण किया अचानक बारनम को धूप में एक असामान्य चमकती हुई चट्टान दिखाई दी बारनम और ब्राउनी करीब से देखने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़े हाँ जैसी की बारनम को उम्मीद थी उन्हें हर जगह हड्डियां मिली लेकिन हड्डियां इतनी उलझी हुई थी कि बलुआ पत्थर में इतनी गहराई तक धंसी थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था बारनम ने वहाँ हफ्तों खुदा खुर्चा और विस्फोट किया पर उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसे क्या मिला था मामले को बदतर बनाने के लिए उसे खुदाई के लिए और खाना पकाने के लिए अतिरिक्त लोग भी मिल नहीं मिले सौभाग्य से बारनम को एक बहुत अच्छा रसोइया था धीरे धीरे बारनम को अपनी खोज का पहचान खोज की पहचान के लिए पर्याप्त हड्डियाँ मिली यह वो खजाना था जिसका उसने लंबे अरसे से सपना देखा था वो एक संपूर्ण चार फुट लंबी टीरेक्स की खोपड़ी थी जो छः इंच लंबे दाँतों से जड़ी थी वास्तव में टी का कंकाल लगभग पूरा था उसमें सिर्फ पैर की कुछ हड्डियाँ गायब थी अपनी पहली खोज के साथ अंत में पूरे जानवर को एक साथ जोड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त हड्डियाँ थी एक सभी हड्डियों को खोद कर उन्हें घोड़े वैगन द्वारा निकटतम ट्रेन तक ले जा पाया फिर कंकाल को साफ करने और उसे माउंट करने में सात साल और लगे बार्नम ने लंबे समय से जो सपना देखा था अंतत वो अंतता उसके सामने था एक नए डायनासोर प्रजाति का संपूर्ण कंकाल और वो भी बहुत विशाल बाररम का नया मास खाने वाला डायनासोर सैतालीस फीट लंबा था। उसके विशाल पैर थे और नुकीले पंजे थे इरेक्स जल्दी ही दुनिया का सबसे प्रसिद्ध डायनासोर बन गया उसे देखने के लिए दुनिया भर के लाखों लाखों सैलानी पहुंचे उसका अध्ययन करने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिक आए बार ने पूरी दुनिया में हड्डियों को इकट्ठा किया कैनेडा में उसने उन्हें बेड़े यानी राफ्ट की मदद से खोजा भारत में हाथी की सवारी करके अमेरिका में हवाई जहाज से और क्यूबा में गोता लगाकर बार ने पृथ्वी पर किसी से भी अन्य वैज्ञान किसी भी अन्य वैज्ञानिक से अधिक डायनासोर की हड्डियां इकट्ठी की लेकिन टी रेक्स अभी भी उनका पसंदीदा बच्चा था जैसा कि उसका परिवार चाहता था बाररन ने वाकई में कुछ महत्वपूर्ण और असामान्य किया उसने एक सोते हुए डायनासोर की खोज कर उसमें वापस जीवन डाला पृथ्वी के लुप्त होने के छाछठ मिलियन वर्ष बाद आज टी रेक्स बाररन की हड्डियों में जिंदा है लेखक का नोट अठारह में जब बार्नम ब्राउन अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचरल हिस्ट्री में पहुंचा तो उस संग्रहालय में एक भी डायनासोर का नमूना नहीं था उन्नीस में जब उसकी मृत्यु हुई तो उस संग्रहालय में दुनिया में डायनासोर हड्डियों का सबसे बड़ा संग्रह था इनमें से अधिकांश को बार्नम ने खुद खोजा था बार्नम ने अन्य विलुप्त जानवरों के जीवाश्म भी एकत्र किए जिनमें मछली स्तनधारी जीवित पौधे और पुरातात्विक वस्तुएं भी शामिल थी अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर बार्नम ने हड्डियों की खोज की एक अच्छा कहानीकार भी था और उसके पास हरडी की खोज के बारे में बताने के लिए एक रोचक कहानी जीवित जंगली फूलों की तीन सौ प्रजातिया की हड्डियों के शिकार के अलावा बार्नम का एक और काम था जासूसी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व के दौरान बार्नम ने जीवाश्म शिकारी के रूप में अपनी नौकरी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक और भौगोलिक जानकारी इकट्ठी की हालांकि बार्नम एक महान जीवाश्म खोजक था उसने अक्सर फील्ड नोट्स में अपनी खोजों का विवरण नहीं लिखा था या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक शोध प्र, पत्र प्रकाशित नहीं किए हालांकि बारनम ने कुछ अप्रकाशित आत्मकथाएँ लिखी जिनमें उसके नामकरण और कुछ पारिवारिक जानकारी शामिल थी इनमें उन्होंने अपने प्रारंभिक पारिवारिक जीवन के बारे में भी बताया लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी नतीजतन उनके प्रारंभिक जीवन के कुछ पहलू उदाहरण के लिए उनके परिवार के कौन से सदस्य सर्कस प्रशंसक थे और बरमान क्यों फील्ड में शोध के समय कभी कभी औपचारिक ड्रेस पहनता था यह स्पष्ट है इन अधूरे या विरोधाभासी विरोधाभासी विवरणों के बावजूद बार रन की जीवाश्म खोजें खुद अपने लिए बोलती हैं आज जीवाश्म विज्ञान के प्रमुख सवालों का जवाब देने के लिए उनका उपयोग किया जाता है बार की एक मान्यता थी पक्षियों और डायनासोर के बीच करीबी का रिश्ता उस मान्यता को अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है उनकी तकनीके खोज और विचार हमें उस समय को समझने में मदद करते हैं जब डायनासोर खासकर बार्लून का पसंदीदा बच्चा टीरेक्स वास्तव में पृथ्वी कर आ जाता समाप्त